आत्मकृपा का महत्व एक बार मैं हिमालय में विचरण कर रहा था एक संत ने बताया कि पूरे भारत में विचरण करना पर पैसा नहीं रखना यह पहला नियम परिचित के यहाँ जाना नहीं दूसरा नियम किसी परिचित को पत्र लिखना नहीं ये तीन नियम लेकर यदि भारत की यात्रा कर लोगे तो बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा मैंने मान लिया मैंने जितनी यात्राएं की इस प्रकार की एक बार हिमालय में घूम रहा था उस समय एक चीज़ का ध्यान रखता था कि कोई भी महात्मा किसी भी संप्रदाय का क्यों न हो उसके विषय में सुनता था तो उससे ज़रूर मिलता था विचरण करते हुए पता लगा कि एक महात्मा गंगा के किनारे चालीस वर्ष से रहते हैं मेरे मन में बहुत उत्कंठा हुई कि महात्मा से मैं मिलूं। शारीरिक अवस्था भी बहुत छोटी थी लोगों ने बहुत डरा दिया कि वे महात्मा किसी से नहीं मिलते हैं किसी को रात में वहाँ ठहरने नहीं देते हैं कोई भी जाता है तो उससे बोलते ही नहीं और बहुत तेज हैं दूसरी बात यह है कि वहाँ कोई रहा तो डंडा लेकर भगाते हैं सोमवार को एक ब्राह्मण गाय से गायों से आयाता आता है आटा मांगकर उन्हें देता है और उसी से वे अपनी कुटिया में बना के खा लेते हैं पर वे किसी को ठहराते नहीं बहुत डरा दिया लोगों ने रात भर हमको नींद नहीं आई हमने सोचा कि महात्मा से मिलना जरूरी है पर लोगों ने तो ऐसा कर दिया है कि महात्मा बहुत कठोर है सवेरे किसी से पूछा नहीं मैं चुपचाप चल दिया तीन मील वहाँ से दूर चला गया पहाड़ पर चढ़कर, जाकर के देखा कि गंगा के किनारे एक कुटिया है एक घेरा बना हुआ है कुटिया का दरवाजा बंद है बाहर एक लकड़ी थी उस पर बैठ गया एक घंटा प्रतीक्षा करता रहा डरता भी रहा एक घंटे के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला दरवाजे पर खड़े हो गए मैं खड़ा हो गया प्रणाम किया कहा कैसे आए मैंने कहा दर्शन के लिए आया दरवाज़ा बंद कर लिया अंदर चले गए मैंने सोचा अब क्या करना चाहिए हमने कहा और बैठो डेढ़ घंटे के बाद प्राय दो घंटा हो रहा होगा महात्मा ने दरवाज़ा फिर खोला देखा कि यह बैठा हुआ है तो उन्होंने अंदर बुला लिया इतनी देर में महात्मा ने भोजन बनाया था स्वयं भोजन किया और हमें भी कराया बर्तन धो करके रख दिया धुनी के पास बैठ गए अब मेरे मन में भी जो भी साधन के विषय में जानने की इच्छा थी पूछता रहा उनसे काम प्रवृत्ति तेज हो तो क्या साधना अपनाना चाहिए क्रोध जीवन में आवे तो क्या साधना अपनाना चाहिए जगत में कहीं लोभ हो जाए तो क्या साधना करना चाहिए किस साधन से साधक संसार से बच सकता है उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से दो घंटे तक हमको कितने ही साधनों का उपदेश किया बहुत प्रकार के साधन युक्तियों का उपदेश उन्होंने किया मेरे मन में विचार आया कि लोगों ने हमको इतना डरा दिया था इनसे पर इनके जैसा दयालु महात्मा तो हमने देखा ही नहीं मेरा मन में इतना आना था कि उन्होंने कहा उस समय मैं ब्रह्मचारी था सफ़ेद वस्त्र में कहा तो ब्रह्मचारी हो गया जाओ जाओ जब उन्होंने कह दिया हो गया जाओ ने मुख से क्या निकल गया जैसे आप लोगों के मुख से निकल जाता है जब आपकी कृपा होगी तो होगा इतना सुनना था कि बस भी एकदम गर्म हो गए ऐसा क्रोध किया मेरे ऊपर कि मैंने सोचा अब ये मारे बिना छोड़ेंगे नहीं बोले क्या कहा कृपा इतनी बात नहीं समझ में आती परमेश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर हुई तब तुम्हारी इच्छा यहाँ आने की हुई अब मैं क्या बोलूँ हमने कहा परमेश्वर की कृपा हो गई बोले तुम क्या लगते हो हमारे पर जब हमने देखा कि परमेश्वर ने भेजा है तब तुमको अंदर बुलाया यदि परमेश्वर ने भेजा नहीं है ऐसा मुझे होता तो तुम्हें अंदर नहीं बुलाता मेरा तुम्हारा क्या संबंध है चालीस वर्ष के साधन का जो मुझे अनुभव है उस अनुभव को दो घंटे में तुमको बिना कुछ छुपाए ज्यों का त्यों बताया अब बोलो मेरी कृपा हो गई कि नहीं हमने भी पूर्वक कहा हो गई भगवन कहा देखो परमेश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर हो गई संतों की कृपा तुम्हारे ऊपर हो गई और यदि तुम अपने ऊपर कृपा नहीं करोगे तो तुम्हारा कल्याण कोई नहीं कर सकता यदि मेरी बात को मान करके तुम जीवन में अनुसठान नहीं करोगे तो मेरी कृपा क्या करे करेगी ईश्वर की कृपा क्या करेगी वह बात जीवन भर मेरे अंदर बड़ी दृढ़ता से जुड़ी रही उन्होंने कहा यदि तुम कृपा नहीं करोगे तो कोई कृपा कुछ नहीं कर सकती है बाद में तो हमको कई दृष्टांत ध्यान में आए कोई पशु है कमजोर है उठ नहीं पाता बल नहीं कोई सिंह पकड़ लेता है कोई पूछ पकड़ लेता है उठ जाता है पर यदि वह उठना ना चाहे तो कोई उठा सकता है उसको वह अपना बल ना लगावे तो आप उसको उठा नहीं सकते उठा कर टांग भी लेंगे तो छोड़ते ही वह वहीं बैठ जाएगा कोई कितना ही कमजोर हो साधनों में पर उठना चाहता हो कहीं भी हो पर वह मोक्ष चाहता हो भगवत प्राप्ति चाहता हो उसके अंदर इसके लिए तड़प हो वह प्रयास करता हो पर उठ नहीं पाता हो पर वह नित्य प्रयास करता है तो गुरु भी उसको उठा लेगा ईश्वर भी उठा लेगा लेकिन यदि उठना ही नहीं चाहेगा तो फिर ईश्वर गुरु भी क्या करेंगे जब तक यह बात हृदय में नहीं टिक जाती है तब तक वास्तविक रूप में हमारे अंदर मुमुक्षा नहीं उत्पन्न होती वस्तुतः हम सुनते हैं बहुत सुनते हैं आजकल ज्ञान की कमी किसी के पास नहीं है जानते हैं पर मानते नहीं जानते हैं पर उसका अनुष्ठान नहीं करते दवा का भी ज्ञान है रोग का भी ज्ञान है पर खाते नहीं कभी खा लिए तो दवा के साथ जो संयम बताया गया है वह करते नहीं आप दवा जानते हैं और आप रोगी हैं यह भी जानते हैं और दवा के साथ संयम भी जानते हैं यदि दवा नहीं खाएंगे संयम नहीं करेंगे आपके घर में रखी हुई दवा पड़ी रह जाएगी आपका रोग दूर होने वाला नहीं है इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए यह एक सच्चाई है आप कहेंगे हमारे पास बहुत ज्ञान है हम घर में कचरा नहीं ले आते हैं पर रोज़ झाड़ू देना पड़ता है आप यदि कहें कि हम अपने घर में कचरा नहीं ले आते हैं तो झाड़ू क्यों लगावें झाड़ू तो लगाना ही पड़ेगा कचरा इस जगत में अपने आप आएगा आप कहेंगे हम धूल तो नहीं पोतते अपने शरीर पर स्नान क्यों करें कपड़ा क्यों धोवें यह ले नहीं आना पड़ता है जगत का व्यवहार है जगत के व्यवहार में कचरा आपके अंदर आएगा ही आपको कहीं न्याय दिखेगा कहीं अन्याय दिखेगा कहीं राग होगा कहीं द्वेष होगा उसका संस्कार आएगा ही कि बड़ा अन्याय कर रहा है इसको मारना चाहिए यह आएगा ही यह नित्य का जो भजन है यह रोज़ झाड़ू लगाना है शरीर को हम खिलाते हैं पर मन को कहाँ खिलाते हैं मन को खिलाना बहुत आवश्यक है इसके लिए जो उचित पोषण है वह देना बहुत जरूरी है धर्म मन के लिए उचित पोषण है धर्म एक आदर डाल देता है आज बहुत विलक्षण चीज एक हो गई जिससे आस्तिक आगे बढ़ ही नहीं रख पा रहा है अब वह जटिल ही होता जा रहा है